entitled The Four Eternal Models Before the heaven and earth existed there was something nebulous silent isolated standing alone changing not eternally revolving without fail worthy to be The mother of all things. I do not know its name, and address it as Thou. If forced to give it a name, I shall call it Great. Being great implies reaching out in space. Reaching out in space implies far-reaching. फार रीचिंग एम्प्लाइज रिवर्सन टू द ओरिजिनल पॉइंट पच्चीसवाश्वत आदर्श स्वर्ग और पृथ्वी के अस्तित्व में आने के पूर्व सब कुछ कोहरे से भरा था मौन पृथक एकाकी खड़ा और अपरिवर्तित नित्य व निरंतर घूमता हुआ सभी चीजों की जन्म बनने योग्य मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ और उसे ताव कहकर पुकारता हूँ यदि मुझे नाम देना ही पड़े तो मैं उसे महान कहूँगा महान होने का अर्थ है अंतरिक्ष में फैलाव की क्षमता और अंतरिक्ष में फैलाव की क्षमता है दूरगामी यही दूरगामी का मूल बिंदु की ओर प्रतिगामिता भी है से जीवन का जो परम रहस्य उसे नाम देने के पक्ष में नहीं नाम देते ही हम उससे वंचित होना शुरू हो जाते नाम देना उससे बचने का उपाय है उसे जानने का नहीं लेकिन हम सब यही सोचते हैं कि नाम दे दिया उसे तो जान लिया इसके कारणों को समझना जरूरी है हम अपने पूरे जीवन में नाम देने को ही ज्ञान मानते हैं एक बच्चा पूछता है सामने खड़े पशु को देखकर क्या है और हम कहते हैं गाय या हम कहते हैं कुत्ता या हम कहते हैं घोड़ा और बच्चा नाम सीख लेता है इस सीखने को ही वो जानना मानेगा जो हमारा ज्ञान है वो इसी तरह सीखे गए नाम है ना हम गाय को जानते हैं न हम घोड़े को जानते हैं हम नाम जानते हैं हम लेबल लगाना जानते हैं और जो आदमी जितने ज्यादा लेबल पहचानता है उतना बड़ा ज्ञानी समझा जाता है ये नाम जान लेना भी बड़ी मजे की बात है क्योंकि ना तो गाय कहती है कि उसका नाम गाय है और ना घोड़ा कहता है कि उसका नाम घोड़ा है हमने ही दिए हैं नाम और फिर हम ही उन नामों से परिचित होकर ज्ञानी हो जाते हैं वो जो अस्तित्व है अपरिचित ही रह जाता अनजाना रह जाता अब्राहम इब्राहिम ने एक संस्मरण देखा उसने लिखा है कि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था उस विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े ज्ञानी प्रोफेसर थे और उनको चीजों को नाम देने की और हर चीज को व्यवस्थित करने की ऐसी विक्षिप्त आदत थी कि अखबार भी पुराने वो तारीखें नाम लगा के फाइल करते जाते थे दाढ़ी बनाने का ब्लेड भी जब खराब हो जाए तो किस तारीख को शुरू किया और किस तारीख को खराब हुआ वो लेबल लगा के संभाल के रखते थे। मेस्ट्रो में लिखा है कि एक दिन वो उनके घर गया तो उसने पियानो का ढक्कन उठाकर देखा तो उसने नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था प्यानो ये प्रोफेसर हमें पागल मालूम पड़ेगा लेकिन अगर ये पागल है तो हम भी थोड़ी मात्रा में पागल हैं वो अंतिम सीमा तक चला गया कुर्सी पे लिखा हुआ है कुर्सी दरवाजे पे लिखा हुआ है दरवाजा ये हमें पागल मालूम पड़ता है लेकिन हमारा ज्ञान भी और क्या है हमारा सारा ज्ञान नामकरण लेबलिंग और हमने मजा ये है कि उस प्रोफेसर ने तो पियानो पर लिखा कि पियानो, दरवाजे पर लिखा दरवाजा कुर्सी पे लिखा कुर्सी हमने ईश्वर पे भी लिख छोड़ा है ईश्वर आत्मा मोक्ष स्वर्ग नरक, नाम देने से ऐसा भ्रम पैदा होता है कि हम जानते हैं। जब मैं कहता हूं मोक्ष तो आपके भीतर थोड़ी सी गुदगुदी पैदा होती है आपको लगता है जानते हैं, क्योंकि ये नाम आपका सुना हुआ है जब मैं कहता हूं ईश्वर तो आपके भीतर में धड़कन होती है और आपको लगता है जानते कि ये नाम सुना हुआ है लेकिन क्या जानते हैं आप ईश्वर को क्या जानते हैं मोक्ष को क्या जानते हैं गाय को क्या जानते हैं घोड़े को नाम जानते हैं और आदमी भाषा को तत्व ज्ञान समझ लेता है नामों के संग्रह को आदमी संपदा समझ लेता है ज्ञान की इसलिए लाओ से सख्त खिलाफ है नामकरण के कहीं भी वो नाम नहीं देता वो कहता है जिसे नाम दिया जा सके वो सत्य न होगा जिस पर हम लेबल लगा सके वो सत्य न होगा असल में हम लेबल लगाते ही इसलिए हैं ताकि हम जानने की झंझट और यात्रा से बच जाए लगाने पर हम निश्चिंत हो जाते हैं फिर हमें कोई चिंता नहीं रह जाती एक आदमी से हम पूछ लेते हैं क्या है तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारी जाति क्या है तुम्हारा धर्म किस गांव से आते हो किस देश के नागरिक हो और ये सब बातें जान के हम निश्चिंत हो जाते हैं। वो आदमी जान लिया गया एक आदमी इतनी बड़ी घटना है और हमने इन चार नामों को इकट्ठा कर लिया हिंदू है राम उसका नाम है हिंदुस्तान का नागरिक है जानकारी पूरी हो गई और आदमी इतनी बड़ी घटना है इतना बड़ा सागर छोर उसके खोजने मुश्किल है हमारा सारा परिचय नाम देने के धोखे में नाम देने के धोखे से निर्मित होता है लाओस से कहता है मैं उस परम सत्य को कोई नाम नहीं देता हूं उसे ईश्वर नहीं कहता हूं उसे मोक्ष नहीं कहता हूं क्योंकि जैसे ही मैं उसे नाम दूंगा तुम समझोगे कि तुम जानते हो और बड़ी से बड़ी कठिनाई लाओस से कृष्ण या बुद्ध जैसे व्यक्तियों के सामने यही है कि वे कैसे आपको समझाएं कि आपको कुछ भी पता नहीं है आप आश्वस्त हो अपने ज्ञान में आपको अपने ज्ञान का बिल्कुल पक्का भरोसा है और लाओस्ट जैसे व्यक्ति के लिए यही सबसे पहली जरूरत है कि वह आपको आपके ज्ञान से छुटकारा दिला है और आपको बताएं कि आपको कुछ भी पता नहीं है जो भी पता करने योग्य है अभी वो अनजाना पड़ा है और जो भी आप जानते हो वो कचरा है वो प्यानों पर लिख दिया कि प्यानो दरवाजे पर लिख दिया कि दरवाजा बस वो हमारे दिए हुए नाम हैं और उन्ही लेबलों को इकट्ठा करके हम ज्ञानी बन जाते जो जितने ज्यादा लेबल जानता है उतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है सदगुरु के समक्ष पहला काम यही है कि वो व्यक्ति को अज्ञान के प्रति सचेत करते हैं तो लाउस ने सबसे सुगम तरकीब खोजी है कि वो आपसे नाम छीन ले वो आपको यह बता दे कि जो भी आप समझते हैं कि जानते हैं वो आप जानते नहीं हैं, वो धोखा है अगर आपके सब नाम छीन लिए जाएं, आपकी जानकारी छीन ली जाए तब आपको पता चलेगा कि आपका जीवन बिना जाने बीता जा रहा है किसी ने गीता पढ़ ली है किसी ने कुरान पढ़ लिया है किसी ने रामायण पढ़ ली है किसी ने उपनिषद पढ़ लिए, वो उनका जानना बन गया आपने किया क्या है कुछ शब्द सीख लिए और बार बार शब्दों को दोहराने से ये भ्रम आपको पैदा हो गया कि अब उन जिन शब्दों से जो इशारा किया गया है वो भी आप जानते हैं वो तो आप बिल्कुल नहीं जानते अंधा भी प्रकाश शब्द को बहुत बार सुनता है शब्द उसे भी मालूम हो जाता है अंधों की ब्रेल लिपि होती है, इसमें वो अपने हाथ को फेर के इसको पढ़ भी लेता है कि प्रकाश प्रकाश की परिभाषा भी पढ़ पर सकता है प्रकाश के संबंध में जो भी आदमी ने खोजा है वो भी सब पढ़ सकता है और तब अंधे को भी ये वहन पैदा हो सकता है कि वो जानता है कि प्रकाश क्या है और उसकी सारी जानकारी व्यर्थ है क्योंकि उसकी आंखों पर कभी प्रकाश का कोई संस्पर्श नहीं हुआ और उसकी सारी जानकारी व्यर्थ है क्योंकि उसके हृदय तक प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंची उसकी सारी जानकारी न केवल व्यर्थ है बल्कि खतरनाक भी है क्योंकि ये भी हो सकता है कि अंधा धीरे धीरे ये सोचने लगे कि जब मैं प्रकाश के संबंध में सब जानता हूं तो मैं अंधा नहीं क्योंकि अंधे प्रकाश के संबंध में जान ही कैसे सकते हम सबकी भी तकलीफ यही है हम सब परम सत्य के संबंध में बिल्कुल अंधे हैं लेकिन शब्द हमें कंठस्थ हो गए और भारत जैसे मुल्क का तो और भी बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि तो जितनी पुरानी हो संस्कृति उतने शब्दों का बोझ होता है ज्यादा जितनी लंबी यात्रा हो किसी जाति की उतना ही ज्ञान उसके पास संग्रहित हो जाता है जो उसकी मौत बन जाती उसकी गर्दन पर फांसी लग जाती पुरानी कौम अपने ज्ञान से दब के मरती है नई कौमें अपने अज्ञान से परेशान होती है पुरानी कौमें अपने ज्ञान से परेशान हो जाती बच्चे भटकते हैं अज्ञान के कारण बूढ़े भटकते हैं ज्ञान के कारण बच्चों की सारी तकलीफ यह है कि उन्हें रास्तों का कोई पता नहीं है इसलिए भटक जाते हैं बूढ़ों की तकलीफ यह है कि उन्हें सभी रास्तों का पता है बिना किसी रास्ते पर चले इसलिए भटक जाते हैं बच्चे क्षमा किए जा सकते हैं बूढ़ों को क्षमा करने का कोई उपाय नहीं अज्ञान क्षमा किया जा सकता है लेकिन झूठा ज्ञान क्षमा नहीं किया जा सकता है। इस जगत में जो बड़े से बड़ा अपराध आदमी अपने साथ कर सकता है वो अज्ञानी रहते हुए ज्ञान के भ्रम का अपराध हमने इस मुल्क में कुछ संबंध में दूर तक चिंतन किया है हमारे पास तीन शब्द हैं एक को हम कहते हैं ज्ञान एक को हम कहते हैं अज्ञान लेकिन अज्ञान के साथ एक शब्द और है जिसका हम प्रयोग करते हैं वो है अविद्या लेकिन बड़े मजे की बात है कि जिसको हमने अविद्या कहा है उसको ही आमतौर से हम ज्ञान समझते हैं। अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं है अविद्या का मतलब है ऐसी विद्या जो विद्या नहीं है ऐसा ज्ञान जो ज्ञान नहीं है जो सिर्फ ज्ञान का धोखा है जिससे भ्रम तो पैदा होता है जैसे हम छोटे बच्चे को मुंह में कुछ चूसने को लकड़ी का टुकड़ा दे देते उसे भ्रम तो होता है कि शायद वो मां का स्तन चूस रहा है लेकिन उससे कुछ पोषण नहीं मिलता है हालांकि उसका रोना बंद हो जाएगा और अपनी भूख को भी वो झुटला लेगा क्योंकि जब बच्चा देखता है कि मुंह में स्तन है और वो दूध पी रहा है चूस रहा है तो वह अपनी भूख को झुटला देता है आंख बंद करके विश्राम करके सो जाते हैं। हम ऐसी हालत में हैं जो हम नहीं जानते हैं उसे हम समझते हैं वह हमारा जाना हुआ फिर वो हमारी जो भूख है सत्य के लिए वो मर जाती है, या छिप जाती दब जाती और हम छोटे बच्चों की तरह झूठे ज्ञान को पोषण समझ के सोए रहते हैं इसलिए लाओसे की पहली और गहरी चोट है नाम के विरोध में वो कहता है नाम सत्य का कोई भी नहीं लेकिन तब एक अड़चन खड़ी हो जाती है क्योंकि उसकी अगर चर्चा करनी हो उसकी तरफ इशारा करना हो तो कोई नाम तो देना ही पड़ेगा अन्यथा किसकी चर्चा किसकी बात किसकी तरफ इशारा यह भी कहना तो मुश्किल है कि हम उसे नाम न देंगे पूछा जा सकता है किसे किसे नाम न देंगे आप तो लाओ से चीनी भाषा का एक शब्द चुनता है जो कि कम से कम नाम है वो है ताओ ताओ के लिए अगर हम अपनी भाषा में अनुवादित करने चले तो वेद में एक शब्द है रित बस उससे ही वो अनुवादित हो सकता है या बुद्ध ने जिस अर्थ में धम्म शब्द का प्रयोग किया है उस वो उसका अनुवाद हो सकता है लेकिन धर्म या धर्म कहते ही हमारे मन में कुछ और ख्याल उठता है हमारे मन में ख्याल उठता है ईसाई धर्म हिंदू धर्म मुसलमान धर्म जैन धर्म बुद्ध ने धम्म या धर्म का प्रयोग किया है परम नियम के अर्थों में दी इटर ला जिस अर्थ में वेद ने रित का प्रयोग किया है ऋत का अर्थ है वो नियम जिससे सब संचालित है लाओ से कहता मैं उसे ताओ कहता हूं इस जगत का जो स्वभाव है इस जगत के भीतर छिपा हुआ जो सारभूत इस है वो मैं उसे कहता हूं लेकिन ये मजबूरी में दिया गया नाम है इस नाम को समझ के कोई ये न समझे कि उसने ताओ को समझ लिया ताओ शब्द को कोई समझ के को ये न समझे कि उसने ताओ को समझ लिया धर्म को समझ के कोई ये न समझे कि उसने धर्म को समझ लिया शब्द को कंठस्थ करके कोई ये न समझे कि वो उस परम नियम को जान लिया जिसके लिए इशारा किया गया था इशारे छोड़ने के लिए हैं, पकड़ने के लिए नहीं इशारे कहीं पहुंचाने के लिए हैं, रोकने के लिए नहीं इशारे से दूर हटना चाहिए इशारे को जकड़ नहीं जाना चाहिए वो मील का पत्थर लगा है रास्ते पर तीर का इशारा करता है कि मंजिल आगे है वो मील के पत्थर पर रुकना नहीं है वो मील का पत्थर लगाया ही इसीलिए है कि कोई वहां मंजिल समझकर कर रुक ना जाए वो तीर आगे के लिए सब शब्द मील के पत्थर हैं और सब शब्दों का तीर सत्य की तरफ है लेकिन तीर हमें बिल्कुल भूल गए और हम सब शब्दों को पकड़ के बैठ जाते और उनके निकट विश्राम करते और जो मील का पत्थर था वो मंजिल मालूम होने लगता है इसके कारण है अपने को धोखा देने के कारण है यात्रा कष्टपूर्ण है मान के सपना देखना आसान है मील के पत्थर को ही मंजिल मानकर बड़ी चैन मिलती है और अगर मील के पत्थर को मान के यात्रा करनी पड़े तो श्रम उठाना पड़ता है और हम हजारों हजारों साल तक झूठे शब्दों को सत्य मानकर इस भांति के भ्रम में पड़ जाते हैं कि याद भी नहीं आता कि सत्य इससे भिन्न कुछ हो सकता है इस सूत्र को समझे स्वर्ग और पृथ्वी के अस्तित्व में आने के पूर्व सब कुछ कोहरे से भरा था मौन पृथक एकाकी अपरिवर्तित नित्य निरंतर घूमता हुआ सभी चीजों के जननी बनने योग जो लोग आधुनिक विज्ञान से परिचित हैं, उन्हें तत्काल इस सूत्र में प्रतिध्वनि मिलेगी तब ये सूत्र आम धर्मों से बहुत गहरा हो जाता है ईसाइत कहती है कि ईश्वर ने एक विशेष दिन सारे जगत को निर्मित किया इस्लाम भी करीब करीब वैसा मानता है फिजिक्स की आधुनिकतम खोजें कहती हैं कि जगत का निर्माण कभी भी नहीं हुआ ज्यादा से ज्यादा हम इतना कह सकते हैं कि जब पृथ्वी नहीं थी तो सारा जगत एक कोहरे से भरा था इस सारे जगत का निर्माण नेबुलाज से हुआ गहन कोहरे से हुआ इस कोहरे शब्द का प्रयोग करने वाला लाव से संभवतः मनुष्य जाति में पहला आदमी जिसको आज विज्ञान कहता है कि ऐसा कुछ संभव हुआ है कि पृथ्वी एक कोहरा थी जैसे कि हम बादल वर्षा होने के पहले आकाश में घिरा हो फिर पानी गिरे और फिर पानी जमे और बर्फ बन जाए ऐसा ही सारा पदार्थ एक दिन कोहरा था विज्ञान कहता है कि प्रत्येक पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं ठोस सॉलिड लिक्विड तरल और गैसी वाष्पी हर पदार्थ की तीन अवस्थाएं पत्थर भी तरल हो सकता है एक विशेष तापमान पर और पत्थर भी एक विशेष तापमान पर गैस बन जाएगा भाप बन जाएगा हम सिर्फ पानी के बादल ही जानते हैं लेकिन हर चीज के बादल हो सकते हैं पत्थर के बादल हो सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु की तीन अवस्थाएं हैं लेकिन पत्थर का बादल होने के लिए बहुत बड़े तापमान की जरूरत है जैसा तापमान सूरज पर है अगर हम पृथ्वी को सूरज के करीब ले जाएं, करीब ले जाएं, जैसे जैसे पृथ्वी करीब पहुंचेगी वैसे वैसे पृथ्वी के तत्व वाष्पीभूत होने लगेंगे सूरज के बिल्कुल करीब जाकर पृथ्वी एक कोहरे का गोला भर रह जाएगी उसके सारे तत्व अपनी दृढ़ता खो देंगे ठोसपन खो देंगे और वास्पी हो जाएंगे लाओस्य कहता है कि इस सारी सृष्टि के पहले सभी कुछ कोहरे से भरा था विज्ञान की जो आधुनिकतम खोज है उसका बोध लाओस्य को जरूर था और अगर आज कोई विज्ञान के करीब से करीब आदमी पड़ेगा पुराने जगत से खोजने पर तो लाहसे के वचन है लाओसे कहता है देर वाच समथिंग नेबुलस कुछ था कोहरे जैसा उस कोहरे का कभी जन्म नहीं हुआ, और उस कोहरे का कभी अंत नहीं होगा जब कोहरा सघन हो जाता है तो पृथ्वीयां निर्मित होती हैं और जब कोहरा फिर कोहरा हो जाता है तो पृथ्वी विनीन हो जाती है। लेकिन वो मूल कोहरा न कभी निर्मित हुआ है और न कभी नष्ट होता है इसलिए जिसको हम सृजन और विनाश कहते हैं वो सृजन और विनाश नहीं केवल रूपांतरण है जब पानी की बूंद आख पर पड़ के भाव बन जाती है तो हम सोचते हैं विनष्ट हो गई तो वो जरा भी विनष्ट नहीं होती सिर्फ भाप बन जाती और आज नहीं कल फिर पुनः पानी बन जाएगी भाप बन जाना नष्ट हो जाना नहीं है सिर्फ रूपांतरण लाओसे के हिसाब से जगत का होना और जगत का न होना पानी की बूंद के भाप बनने जैसा है जो मौलिक है दोनों के बीच वो कभी नष्ट नहीं होता बूंद दिखाई पड़ती है तो हम सोचते हैं है कि आग की लपट में भाप बन के उड़ जाती हम सोचते हैं नहीं ठीक है। ये जगत भी कभी ठोस होता है तो हमें मालूम पड़ता है उसे हम सृष्टि कहते हैं और जब तरल होकर वास्तुभूत हो जाता है तो उसे हम प्रलय कहते हैं लेकिन जगत कभी नष्ट नहीं होता और कभी निर्मत नहीं होता विज्ञान भी इससे सहमति बढ़ता है विज्ञान कहता है कि हम एक छोटे से रेत के कण को भी नष्ट नहीं कर सकते पदार्थ अविनाशी है इंडेस्टिबल है और हम एक रेत के छोटे से कण को निर्मित भी नहीं कर सकते जब विज्ञान कहता है हम निर्मित नहीं कर सकते तो उसका मतलब यह है कि शून्य के बाहर निर्मित नहीं कर सकते किन्हीं चीजों को मिलाकर बना सकते हैं लेकिन वो चीजें पहले से मौजूद थी जब विज्ञान कहता है हम नष्ट नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये नहीं कि हम मिटा नहीं सकते हम मिटा सकते हैं रेत मिट जाएगी लेकिन फिर कुछ और शेष रह जाएगा बिल्कुल नहीं मिटा सकते किसी चीज को हम शून्य में नहीं बदल सकते और किसी चीज को हम शून्य के बाहर पैदा नहीं कर सकते जो भी है वो किसी रूप में पहले था और जो भी है वो किसी रूप में आगे भी रहेगा इस जगत में सभी कुछ अविनाशी है विनाश असंभव है और तब सृजन भी असंभव है इसलिए लाव से किसी स्रष्टा को किसी क्रिएटर को नहीं मानता लाव से नहीं कहता कि कोई ईश्वर है जो सब बनाता है बनाने की धारणा ही बचकानी और इस बनाने की धारणा की वजह से आस्तिक बड़ी तकलीफ में रहे क्योंकि नास्तिक उनकी इस बात को उंगलियों पर तोड़ देते इसमें कुछ जान नहीं आस्तिकों की ये दलील कि हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि बनाने वाला कोई चाहिए नास्तिकों को हंसी योग्य मालूम होती रही और हंसी योग्य है भी अगर कोई इसीलिए आस्तिक है और सोचता है कि उसके पास प्रमाण है क्योंकि हर चीज को बनाने वाला चाहिए इसलिए इस जगत को भी बनाने वाला कोई होगा तो वो बड़ी दुविधाओं में पढ़ जाएगा अगर सोचे ना तो तो ठीक है सोचेगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएंगी पहली मुसीबत तो यह खड़ी होगी कि ईश्वर भी शून्य के बाहर नहीं बना सकता शून्य से निर्माण असंभव है अगर ईश्वर भी बनाया तो ज्यादा ज्यादा अरेंजमेंट कर सकता है क्रिएशन नहीं कर सकता चीजें होनी ही चाहिए हम कहते हैं कुम्हार घड़ा बनाता है घड़ा बनाता है क्योंकि घड़ा कोई सृजन नहीं है केवल मिट्टी का आकार बदलना है मिट्टी मौजूद है जो लोग कहते हैं कुम्हार की तरह पर जगत को निर्मित करता है उनके लिए इस पर बनाने वाला नहीं है सिर्फ संयोजन करता है एक रूप देता है एक मूर्तिकार है लेकिन पत्थर पहले से चाहिए अगर इस पर शून्य के बाहर बना सके तो ही सृजन की बात निर्मित हो सकती है लेकिन शून्य के बाहर बनाने की धारणा भी असंभव है शून्य से कुछ पैदा करने की धारणा भी असंभव है शून्य के बाहर तो सिर्फ स्वप्न ही निर्मित हो सकते हैं और इसलिए शंकर की बात ठीक है अगर ईश्वर बनाने वाला है तो जगत माया है सत्य नहीं है इसे थोड़ा समझ लें अगर ईश्वर बनाने वाला है तो जो घड़ा उसने बनाया है वो वास्तविक घड़ा नहीं है स्वप्न का घड़ा है हां शून्य से स्वप्न पैदा हो सकते हैं रात आप सपने में कुछ निर्मित कर सकते हैं उसके लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती इसलिए जो लोग मानते हैं कि इस पर जगत का बनाने वाला है उनके पास शंकर को मानने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है जगत झूठा है लेकिन तब बड़ी कठिनाइयां खड़ी होती क्योंकि अगर हम जगत को झूठा मान ले तो उसके बनाने वाले को सच मानने में बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि सारा तर्क इस बात पर निर्भर है कि जगत है और जगत को बनाने वाला कोई चाहिए तो हमने माना कि ईश्वर अब ईश्वर को मान के तकलीफ खड़ी होती है कि जगत झूठा होना चाहिए स्वप्नवत होना चाहिए क्योंकि शून्य से स्वप्न ही निर्मित हो सकता तो जगत माया है लेकिन अगर इस झूठे जगत के कारण ही हम मानते हैं कि कोई बनाने वाला है तो बनाने वाला भी झूठा हो जाता मायक हो जाता इसलिए शंकर को दूसरा कदम भी उठाना पड़ा शंकर इस जगत में बहुत हिम्मतवर विचारकों में से एक है दूसरा इससे भी एक तो कदम ये उठाना पड़ा शंकर को कि जगत माया है झूठ है इलूसरी है मिथ्या है लेकिन तब शंकर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को तत्काल दिखाई पड़ गया कि ईश्वर इसका बनाने वाला सच नहीं हो सकता इसलिए शंकर ने कहा कि ईश्वर भी माया है ईश्वर भी माया का हिस्सा है और जब कोई ईश्वर के भी पार जाता है तब ब्रह्म की उपलब्धि है संसार के पार तो जाए ही ईश्वर के दीप पार जाए तब ब्रह्म की उपलब्धि लाओ से कहेगा कि जिनके पार ही जाना है उन्हें व्यर्थ उठाने की कोई जरूरत नहीं उस पो में कोई सार नहीं लाओ से कहता जगत शाश्वत है इसलिए सृष्टा को बीच में नहीं लाता यह जो शाश्वत जगत है ये अपने नियम से ही गतिमान है उस नियम का नाम ताओ है हमें बहुत कठिनाई होती है कठिनाई हमें होती है क्योंकि जहां भी हम मनुष्य की भाषा सब जगह थोपते हैं लेकिन विज्ञान मनुष्य से छुटकारा करवाता है चीजों का और धीरे धीरे मनुष्य से छूटकर चीजें नियमों के अंतर्गत चली जाती समझ लेकिन छोटा बच्चा गिर पड़ता है तो वो फौरन गाली देता है जमीन को कुर्सी से टकरा जाता है तो वो कहता नाती कुर्सी शैतान और अगर उसकी माँ कुर्सी को दो चपत लगा दे तो वो प्रसन्न हो जाता खुश हो जाता निपटारा हो गया कुर्सी ने शरारत की उसके साथ उसको जवाब दे दिया गया बच्चा ये सोच ही नहीं सकता कि कुर्सी बिना शैतान करने के इरादे के उसे गिराती होगी कुर्सी में कोई इरादा नहीं होगा कोई व्यक्ति नहीं होगा ये बच्चा नहीं सोच सकता और अगर जमीन गिरा कर उसके पैर में चोट लगा देती तो वो ये नहीं मान सकता कि न्यूटन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण तुम गिर गए बच्चा मानेगा गुरुत्वाकर्षण तो मतलब कौन छिपा है उसके भीतर जो मुझे गिरा रहा है बच्चे को कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए तब निश्चिंता हो जाती है मुझे गिराने वाला कोई चाहिए कोई दुश्मन वहां बैठा है जो मुझे गिरा रहा है बच्चों की भाषा में जो लोग सोचते हैं उनके नियम को समझना उन्हें बड़ा कठिन पड़ेगा लेकिन विज्ञान चाहे धर्म का हो चाहे पदार्थ का व्यक्तियों की भाषा में नहीं सोचता इनपर्सनल लॉज निर्वैयक्तिक नियमों की भाषा में सोचता है जमीन आपको गिराना नहीं चाहती जमीन का कोई इरादा नहीं है आप गलत चलते हैं गिर जाते हैं जमीन तो सिर्फ एक नियम है एक कशिश है एक आकर्षण का नियम है आप ठीक नियम मान के चलते हैं जमीन आपको कभी गिराएगी नहीं आप नियम के विपरीत चलते हैं आप गिर जाते हैं जमीन का कोई इरादा आपको गिराने का नहीं है। और जमीन को आपका पता भी नहीं है कि आप कब गिरे क्यों गिरे और जमीन की आप कितनी ही प्रार्थना और पूजा करें अगर आप गलत चलेंगे तो कशिश आपके प्रति कोई दया भाव नहीं कर सकती, आप गिरेंगे धर्म के दो रूप है एक धर्म का बचकाना रूप है जिनकी बच्चों जैसी बुद्धि है वे ईश्वर को व्यक्ति मान के चलते हैं कि वहां आकाश में बैठा हुआ देख रहा है कि आप रात में पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं क्या आप किसी से झूठ बोले कि नहीं बोले हिसाब लगा रहा है वही खाते लिए बैठा होगा अब तक पागल हो जाता अगर कोई परमात्मा आपके सब कारनामों का हिसाब रखता होता एक एक आदमी अपने कारनामों से पागल हो जाता उसकी क्या गति होती है ईश्वर अगर ये सब हिसाब लगाता है ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन हम उसे व्यक्ति मान के चलते तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मुझ पे जरा दया रखना मेरा जरा ख्याल रखना किससे आप बात कर रहे हैं क्यों ये बात कर रहे हैं ये वही आपका तर्क है जो बच्चे का कुर्सी से चोट लग जाए तो बच्चा समझता है कुर्सी कोई शरारत कर रही शैतान कुर्सी अच्छी कुर्सी नहीं दूसरी कुर्सी जिस पे से वो कभी नहीं गिरा उसे मानता है साधु कुर्सी गिराती नहीं जिस दरवाजे से उसको खरोंच लग जाते वो समझता है दरवाजा ये बच्चे की भाषा है ये बच्चे की भाषा हम जब जगत पर लगा देते हैं तो हमारे बचकाने धर्मों का जन्म हो जाता है फिर अगर इस पर हमें नौकरी लगवा देता है तो हम प्रसन्न होते हैं और अगर नहीं लगवाता तो हम नाराज होते हैं एक आदमी ने मुझे आके कहा कि तीन दिन का समय दिया था पत्नी बीमार थी और मैंने तीन दिन का समय जाके मंदिर में भगवान को दे दिया और कहा कि अब सब दांव पर लगा दिया है अगर तीन दिन में पत्नी ठीक नहीं होगी तो समझ लूंगा कि कोई ईश्वर नहीं अगर ठीक हो गई तो सदा के लिए तुम्हारा भक्त हो जाऊंगा पत्नी ठीक हो गई वे सदा के लिए भक्त हो गए हैं मैंने उनसे कहा कि अब दोबारा ऐसा समझ करना संयोग सदा काम नहीं करेगा एक दफा परीक्षा ले ली बहुत है अपनी आस्तिकता को बचाना अब दोबारा ये भूल मत करना नहीं तो आस्तिकता मिट्टी में मिल जाएगी पर तो आदमी का मन ऐसा है की उसकी पत्नी बीमार है इसके लिए भी ईश्वर इस पर को कुछ करना चाहिए और वो ये भी सोचता है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मानना छोड़ दूंगा तो धमकी भी दे रहा है और वो खुशामद भी कर रहा है कि मैं तुम्हारी पूजा करूंगा फूल चढ़ाऊंगा जैसे कि सारे फूल उस पर चढ़े हुए ही नहीं वो एक सलाह दे रहा है बुद्धिमानी की कि थोड़ी समझ से काम करना नहीं तो एक आदमी को चूकोगे खो जाओ जैसे ईश्वर का होना कोई लोकतांत्रिक मतों पर निर्भर है कि एक मत एक वोट हाथ से जाता है वो आदमी ये कह रहा है कि पार्टी बदल लूंगा तीन दिन के भीतर मगर हमारी सारी आस्तिकता ऐसी ही है सशर्त है इसलिए ध्यान रखें जो आस्तिकता शर्त से बंधी है वो अभी बचकानी, अभी प्रौढ़ नहीं हो पाए अभी समझ पैदा नहीं हुई अभी हम बच्चों की तरह जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं अल्लाह से एक प्रौढ़ धर्म की बात कर रहा है वहां ईश्वर व्यक्ति नहीं है नियम है। फर्क इसलिए समझ लेना जरूरी है कि जब ईश्वर नियम हो जाता है तो प्रार्थना नहीं आचरण मूल्यवान हो जाता है और जब ईश्वर व्यक्ति होता है तो आचरण नहीं प्रार्थना मूल्यवान होती है जब व्यक्ति ईश्वर होता है तो हम जो कर रहे हैं उसके आसपास उसे हमें आदमी मान के करते हैं फुसला भी सकते हैं नाराज भी कर सकते हैं प्रसन्न भी कर सकते हैं लेकिन जब ईश्वर एक नियम है तो ये सारी बातें व्यर्थ होगी न फसलाया जा सकता न किया जा सकता न धमकी दी जा सकती न भयभीत किया जा सकता कुछ भी नहीं किया जा सकता फर्क समझ लें जब तक ईश्वर एक व्यक्ति है तब तक हमारी कोशिश होती है ईश्वर को बदलने की जब एक आदमी जाके कहता है मेरी पत्नी बीमार उसे ठीक करो ये वो ये कह रहा है कि अपनी निर्णय बदलो मेरी पत्नी को बीमार रखने की कि तुमने जो कोशिश की है उसे बदलो एक आदमी कह रहा है कि मैं मर रहा हूं मुझे बचाओ एक आदमी कह रहा है मैं गरीब हूं मुझे अमीर करो कुछ भी कह रहा है कुछ मांग रहा है वो ये कह रहा है कि ईश्वर तुम अपने को बदलो तुम्हारे निर्णय से मैं राजी नहीं तुम्हारे निर्णय में कोई भूल है तुमने जो भी निर्णय लिया है अभी वो योग्य नहीं है उसे बदलो जब तक कोई व्यक्ति ईश्वर को व्यक्ति मानता है तब तक ईश्वर को बदलने की कोशिश चलती हमारी प्रार्थनाएं हमारी पूजाएं हमारी उपासनाएं उपवास सब ईश्वर को बदलने की कोशिश लेकिन ध्यान रखना ईश्वर को बदलने का कोई उपाय नहीं और जो ईश्वर आदमियों से बदला जा सके उस ईश्वर का फिर कोई भरोसा करने की जरूरत भी नहीं जिस दिन ईश्वर नियम हो जाता है उस दिन सारी चीज उल्टी हो जाती तब हम अपने को बदलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहता अगर ईश्वर नियम है तो मुझे अपने को बदलना पड़ेगा क्योंकि नियम ना किसी को क्षमा करता ना किसी का पक्षपात करता नियम निर्वैयक्तिक है एम्पर्सनल है कितनी ही करूं प्रार्थना कोई परिणाम ना होगा आचरण का ही परिणाम हो सकता है कितनी ही उपासना कितने ही उपवास कुछ परिणाम ना होगा कितनी ही मांग करूं कितनी ही कातरता से चिल्लाऊं इससे कोई हल ना होगा नियम सुनता नहीं नियम शब्दों को नहीं मानता नियम तो आचरण को भीतर जो बदलाहट होती व्यक्तित्व की उसको मानता मैं कितना ही पृथ्वी से कहूं कि मैं इच्छा तिरछा दौड़ू मेरी टांग मत तोड़ देना उससे कोई फर्क ना होगा मैं गिरू तो मुझे चोट मत देना उससे कोई फर्क ना होगा मुझे अपने को ही बदलना पड़ेगा हां मैं अपने को इतना बदल सकता हूं कि पृथ्वी का सारा गुरुत्वाकर्षण भी मुझे जरा सी चोट न पहुंचा पाए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चोट पहुंचाने को नहीं है गुरुत्वाकर्षण किसी को गिराने को नहीं है न किसी को उठाने को है गुरुत्वाकर्षण एक निर्वैयक्तिक नियम है उस निर्वैयक्तिक नियम के बीच अगर मैं अपने को बदल लेता हूं बदलने का मतलब है कि अगर मैं उस नियम और अपने बीच तालमेल हार्मनी निर्मित कर लेता हूं अगर उस नियम और मेरे बीच एक छंदबद्धता आ जाती उस नियम के और मेरे बीच कोई शत्रुता और कोई विरोध नहीं रह जाता उस नियम और मेरे बीच एक अविरोध निर्मित हो जाता है वो नियम और मैं एक हो जाते हैं। उस नियम से मेरी कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती उस नियम की मुझसे अलग कोई सत्ता नहीं रह जाती हम मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। तो फिर उस नियम से मुझे दुख नहीं पहुंचता उस नियम से मुझे आनंद मिलने लगता है जगत से हमें दुख पहुंचता है क्योंकि हम नियम के प्रतिकूल जीवन हमारा नरक बन जाता है क्योंकि हम नियम के प्रतिकूल हैं। जीवन स्वर्ग हो जाता है जब हम नियम के अनुकूल और जीवन हो जाता है मोक्ष जब हम नियम से एक है इस फर्क को थोड़ा समझ लें जब हम प्रतिकूल हैं तब जीवन नरक हो जाता है हम अपने ही हाथों दुख में उतरते चले जाते हैं हम जो भी करते हैं उससे हम कष्ट पाते हैं क्योंकि वो नियम के अनुकूल नहीं है हम कितना ही उपाय करें हम सफल ना हो सकेंगे नियम की विपरीतता में कोई सफलता नहीं लोग सोचते हैं विज्ञान ने कितनी सफलता पाई लेकिन क्या आपको पता है विज्ञान की सारी सफलता इस बात पर निर्भर है कि उसने प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलना सीख लिया और तो कोई सफलता नहीं अगर विज्ञान की इतने शिखर उठ गए हैं आज सफलता के तो वो प्रकृति पर विजय के कारण नहीं बिल्कुल भ्रांत है धारणा वो प्रकृति के नियम को समझकर उसके अनुकूल चलने के कारण जो विजय है विज्ञान की वो समझ की दिशा में है प्रकृति के ऊपर नहीं बिना समझे अनुकूल चलना मुश्किल है समझ के अनुकूल चलना आसान हो जाता है विज्ञान की सारी खोज प्रकृति के नियम को समझ लेने की खोज धर्म की सारी खोज वो जो परम नियम है प्रकृति का ही नहीं मनुष्य की चेतना के अंतस्तं का भी उसकी खोज है उसके अनुकूल चलने उसका नाम है रित उसका नाम है ताओ उसके जो प्रतिकूल चलता है वो दुख पाता है इसलिए जब भी आप दुख पाएं, ना तो किसी ईश्वर को दोषी ठहराना ना किसी और को दोषी ठहराना क्योंकि वो सब भ्रांतियां हैं तब एक ही बात समझना ना अपने को ही दोषी ठहराना क्योंकि खुद को दोषी ठहराने से भी कुछ हल नहीं होता है कुछ लोग तो खुद को दोषी ठहराने में भी मजा लेने लगते हैं, कुछ लोगों को खुद के अपराधी होने की चर्चा करने में भी आनंद होने लगता है किसी को दोषी मत ठहराना इसलिए हमने इस मुल्क में ठीक उस तरह नहीं सोचा है जिसे ईसाइत ने सोचा है ईसाइत बोलती है जो भाषा उसमें पाप अपराध बड़े महत्वपूर्ण है ईसाइत कहती है कि तुम जो गलती कर रहे हो वो तुम्हारा पाप है हिंदू चिंतन कहता है वो तुम्हारा अज्ञान है पाप नहीं ये बड़े मजे का फर्क और गहरा फर्क है हिंदू चिंतन कहता है वो अज्ञान है पाप नहीं क्योंकि पाप में तो अपराध का भाव हो जाता है अज्ञान का केवल इतना ही मतलब है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो इसलिए दुख पा रहे हो पाप का तो मतलब है तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो और फिर भी तुम कर रहे हो पापी ज्ञानी हो सकता है अज्ञानी को पापी कहना ठीक नहीं अज्ञान में क्या पाप है उसे पता ही नहीं मुझे पता नहीं रास्ता कौन सा और मैं भटक जाता हूं तो मैं पापी नहीं हूं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं कोई उपाय ही नहीं मैं भटकूंगा ही पापी तो मैं उसी दिन होता हूं जिस दिन मुझे पता था कि रास्ता क्या है और मैं जान के हटा लेकिन हिंदू चिंतन कहता है जान के दुनिया में कोई पाप नहीं कर सकता जान के आदमी वैसे ही पाप नहीं कर सकता है, जैसे कि आग में जान के कोई हाथ नहीं डाल सकता छोटा बच्चा डाल देता है क्योंकि उसे पता नहीं लेकिन छोटा बच्चा पापी नहीं इसका यह मतलब नहीं है कि पापी नहीं है तो आग में हाथ डाल देगा तो आग जलाएगी नहीं इसका यह मतलब भी नहीं है कि आग में हाथ डालेंगे आप अज्ञान में तो कष्ट ना पाएंगे कष्ट तो पाएंगे ही लेकिन वो कष्ट अज्ञान का कष्ट है इसलिए जब आपके जीवन में दुख हो तो ना तो ईश्वर को दोषी ठहराना ना भाग्य को ना दूसरों को ना अपने को सिर्फ इतना ही समझना कि नियम के कहीं प्रतिकूल चले गए नियम को भी दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं है क्योंकि नियम आपसे कहता नहीं कि प्रतिकूल चले जाए और अपने को भी दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं क्योंकि पता नहीं है इसलिए प्रतिकूल चले गए लेकिन हम दोषी ठहरा के बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं मूल बात चूक जाती है मूल बात इतनी है कि नियम से जितनी प्रतिकूलता होती है उतना सघन दुख हो जाता है उसी मात्रा में अगर दुख बढ़ता ही चला जाए तो आप समझना कि आप नियम के प्रतिकूल चले ही जा रहे हैं दूर हटते जा रहे हैं नियम से जब कभी जीवन में आपको सुख की झलक मिले तो यह मत सोचना की परमात्मा की कृपा है यह भी मत सोचना कि आप बड़े पुण्यशाली हैं इतना ही सोचना कि आप जाने अनजाने नियम के करीब अनुकूल पड़ गए हैं सुख की जो हल्की हवा आ गई है एक झोंका सुख का, का आंके आपको घेर गया है इसलिए एक बड़ी मजे की घटना घटती है कि जब भी आदमी को पता चलता है कि वो सुख में है तभी दुख शुरू हो जाता है जैसे उसे पता चलता है कि सब सुख में है वैसे दुख शुरू हो जाता है क्यों हो जाता है जैसे उसे पता चलता है कि सुख में है वो ये नहीं समझ पाता कि नियम के करीब है और खोज करे कि कहा से नियम के करीब है वो सोचने लगता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं मुझसे सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं वो कुछ गलत दिशा में यात्रा शुरू हो गई वो सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं इसलिए सुख मुझे मिल रहा है या वो ये सोचने लगता है कि सुख मैंने पा लिया इसलिए अब मैं जब भी चाहूंगा ये सुख पालूंगा तब मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी करीब करीब ऐसी हालत है कि जैसे हम अंधे भाग रहे हों और अचानक दरवाजे पर हाथ पड़ जाए और हवा का एक झोंका लग जाए नियम के करीब हम जब पड़ जाते हैं जाने अनजाने तो सुख का अनुभव होता है अगर आपका सुख बढ़ता चला जाए तो समझना कि आप नियम के करीब पहुंच रहे हैं लेकिन करीब भी एक तरह की दूरी है इसलिए सुख में भी दुख का एक मिश्रण है जब तक हम नियम से एक ना हो जाएं तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता कितने ही निकट हों फिर भी एक दूरी है और इसलिए सभी सुख थोड़े दिनों बाद दुख हो जाते हैं उनके हम आदि हो जाते हैं जब पहली दफा हवा का झोंका लगता है तो लगता था एक ताजगी बरस गई स्नान हो गया किसी एक परम अनुभव में उतरना हो गया फिर जब आदमी खिड़की पर ही खड़ा रहता है आदि हो जाता है फिर भूल जाता है सुख भी शीघ्र दुख हो जाता है सिर्फ आनंद कभी बदलता नहीं क्योंकि दूरी इतनी भी नहीं रह जाती कि हम कहें कि निकटता है एकता ही हो जाती है। मोक्ष निर्वाण ताओ उस एकता के नाम है लाओस ने कहता है जब कुछ भी न था अर्थात जब कुछ भी प्रगति न था जब कुछ भी अभिव्यक्त न हुआ था सब कोहरे से भरा था मौन क्योंकि शब्द भी एक अभिव्यक्ति है शब्द भी आकार है शब्द भी ठोस है इसे थोड़ा हम समझ लें। जब मैंने कहा कि सभी चीजों की तीन अवस्थाएं होती हैं तो शब्द की भी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था है शब्द की जब हम बोलते हैं लेकिन बोलने में भी कभी ख्याल किया होगा कुछ शब्द तरल होते जब हमें लगती है किसी शब्द में बड़ी मिठास है लगता है किसी शब्द में बड़ा काव्य है लगता है किसी शब्द में सौंदर्य के फूल खिल गए तब शब्द तरल होता है। काव्य एक तरलता है प्रोज और पोएट्री में वही फर्क है ठोस और तरल होने का गद्य ठोस है जैसे बर्फ जमी हुई पद तरल है जैसे बर्फ पिघल गई और बहने लगी इसलिए विज्ञान कविता की भाषा में नहीं लिखा जा सकता विज्ञान सीमा मानता है ठोस स्पष्ट परिभाषा प्रेम पत्र कविता में लिखे जा सकते हैं गणित कविता में नहीं किया जा सकता गण ठोस शब्द मांगता है काव्य है तरल बात कोई पूछता था दांते से दाते ने एक गीत लिखा है किसी को प्रीति करने लगा और वो दांते से पूछने गया कि इसका अर्थ क्या है तो दांते ने कहा जब मैंने लिखा था तो दो आदमियों का इसका अर्थ पता था मुझे और परमात्मा को अब सिर्फ परमात्मा को ही पता है अब मुझे अर्थ पता नहीं कवि को भी वो जो लिखता है उसका पूरा अर्थ पता नहीं होता और अगर पता हो तो वो कवि बहुत छोटा है उसका मतलब कविता कम है तुकबंदी ज्यादा है अगर काव्य सच में जन्म तो बिल्कुल तरल होता है उसकी कोई सीमाएं नहीं होती उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं अर्थ पर कोई पाबंदी नहीं होती इसीलिए वेद हैं उपनिषद हैं उनके हम इतने अर्थ कर पाए फिर भी अर्थ चुक नहीं सकते क्योंकि वे सब काव्य हैं तरल गीता पर हजारों टीकाएं हो सकती हैं हुई होती रहेंगी और कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि हमें कहना पड़ेगा कि बस अब गीता पर और किसी टीका की कि कोई भी जरूरत ना रहे क्योंकि गीता एक काव्य है गणित का ग्रंथ नहीं तरल है कोई सीमा नहीं है इसलिए परिभाषाओं में कुछ बनता नहीं पुरानी सब भाषाएं काव्य भाषाएं हैं अरबी है ग्रीक है संस्कृत है इसलिए अरबी ग्रीक या संस्कृत में एक एक शब्द के दस दस बारह बारह पंद्रह पंद्रह अर्थ है इससे खेलने की बड़ी सुविधा है इसलिए वेद की एक कड़ी के 50 अर्थ किए जा सकते हैं कोई गलत और कोई सही नहीं वही भ्रांति शुरू होती जब कोई कहता है दूसरे ने जो अर्थ किया वो गलत है वो काव्य कड़ी है तरल है इसलिए अरविंद उसमें से चाहे तो वो अर्थ निकाल सकते हैं जो आइंस्टीन का है आइंस्टीन के पहले वो अर्थ उसमें से नहीं निकाला जा सकता था अब निकाला जा सकता है अब जैसे वेद कहते हैं कि सात घोड़े अश्व अब अश्व के संस्कृत में कई अर्थ होते हैं उसका अर्थ किरण भी होता है उसका अर्थ घोड़ा भी होता है तो घोड़े के सूरज के साथ घोड़े हैं सूरज के रख में चित्रकारों ने सात घोड़े जोते हैं लेकिन हम चाहें तो अब कह सकते हैं कि नहीं वो घोड़े नहीं हैं सात रंग सूरज की किरण में सात रंग वो अभी फिजिक्स की नवीनतम खोज हम उसका दर्शन कर सकते हैं कोई अड़चन नहीं क्योंकि अश्व के दोनों ही अर्थ होते हैं किरण भी और घोड़ा भी पुरानी सब भाषाएं काव्य भाषाएं हैं नई भाषाएं गद्य भाषाएं हैं ज्यादा ठोस इसलिए अगर संस्कृत में विज्ञान लिखना हो तो बड़ी मुश्किल बात है और अगर एस में कविता लिखनी हो तो मुश्किल बात है क्योंकि एस्पेरेंट और नवीनतम आदमी की बनाई हुई भाषा है वो बिल्कुल गणित जैसी है उसमें जो कहा गया वही अर्थ होता है जो कहा जाए अगर वही अर्थ हो तो कविता का जन्म मुश्किल है जो कहा जाए उससे बहुत अर्थ हो सके ज्यादा तो ही कविता पैदा हो सकती है प्रेम में जब हम बोलते हैं तो शब्द तरल होते हैं इसलिए कभी आपने ख्याल किया कि दो जवान व्यक्ति भी अगर प्रेम में पड़ जाएं तो फिर से बच्चों की भाषा बोलने लगते हैं बेबी लैंग्वेज शुरू हो जाती है दो प्रेमी जो भाषा बोलते हैं आपस में वो बच्चों जैसी बोलते हैं बच्चों की भाषा ज्यादा तरल है और प्रेम को तरल भाषा की जरूरत है इसलिए प्रेमी अगर अपने प्रेसी को बेबी कहने लगता तो कोई ऐसे अकार नहीं कारण वे दोनों बच्चे हो गए लेकिन भाषा की एक तीसरी शब्द की एक तीसरी अवस्था भी है जहाँ गद्ध पद्ध दोनों खो जाते हैं वो है वायवी अवस्था जहां गैस बन जाता है शब्द उसका नाम ही मौन है मौन भी शब्द की ही अवस्था है ठोस बोला जा सकता है जब आप किसी को क्रोध में बोलते हैं तो शब्द ठोसतम होते है। गाली बजनी होती उसमें बजन होता वेट होता इसलिए हम कहते हैं कि बड़ी बजनी गाली थी होती है इसलिए छिट जाती है पत्थर की तरह चोट करती है प्रेम में बोले गए शब्द तरल होते उनकी चोट पत्थर की तरह नहीं होती उनकी चोट ऐसी होती है जिससे ऊपर फूल की वर्षा हो जाए मोन शब्द की तीसरी अवस्था है जहां शब्द भाव बन जाते हैं। कोहरे में खो जाते तो लास्ट से कहता है वो जो कोहरा था मौन था पृथक एकाकी खड़ा कोई दूसरा न था अकेला था अपरिवर्तित कोई परिवर्तन न था नित्य निरंतर घूमता हुआ सभी चीजों की जननी बनने योग इस फर्क को थोड़ा ख्याल में लेंगे जो लोग मानते हैं ईश्वर ने जगत को बनाया वो हमेशा गॉड दी फादर ईश्वर पिता है इस भाषा में सोचेंगे लेकिन लाओस से कहता है मां पिता नहीं वो जो कोहरा था सारे जगत की जननी बनने योग मां बनने योग ईश्वर को पिता की तरह सोचना कई कई बातों की तरफ सोचना देता है पहली बात पिता का बच्चे के जन्म में ना के बराबर संबंध होता है ना के बराबर बच्चे को जन्म दूर से देता है अपने भीतर से नहीं बच्चे के विकास उसकी ग्रोथ उसके निर्माण में उसका कोई हाथ नहीं होता प्रारंभ में उसका हाथ होता है जैसे आपके कार में बैटरी है स्टार्टर। बस वो स्टार्टर पर है और जैसे इंजन शुरू हो गया उसका कोई उपयोग नहीं तो अगर इस पर पिता है तो जगत को बना के वो दूर छट जाएगा लेकिन इस पर अगर माँ है तो जगत उसका गर्भ है अगर इस पर पिता है तो बनाना एक एक कृत्य है एटॉमिक आणविक लेकिन अगर इस पर मान है तो सृजन एक शाश्वत है इटरनल इसलिए ला से कहता है कि वो जो कोहरा था मौन अकेला अपरिवर्तित स्वयं में घूमता हुआ वो सबकी जननी बनने योग सब उससे पैदा हो सकता है सबकी संभावना है उससे पैदा होने की इसलिए कई बार कई बार इन दोनों के बीच आंदोलन होता रहा है कुछ लोगों ने परम सत्ता को मां की तरह सोचा है कुछ लोगों ने परम सत्ता को पिता की तरह सोचा है लेकिन जो लोग भी गहरे गए हैं उन्होंने उसे सदा माँ की तरह सोचा है मां के लिए बच्चे का जन्म बड़ी और बात है उसके ही खून उसके हड्डी मांस बच्चा उसका हिस्सा है उसकी ही सांसें उसमें प्रविष्ट हो जाती उसकी ही आकांक्षाएं उसके ही स्वप्न उसके खून में गतिमान हो जाते उसकी ही धड़कनें उसमें धड़कती हैं मां और उस बच्चे का संबंध ज्यादा आंतरिक है गहन है पिता एक धूमकेतु की तरह जीवन में आता और अलग हो जाता पिता के बिना चल सकता है मां के बिना नहीं चल सकता है भविष्य में विज्ञान थोड़ा विकसित हो तो पिता व्यर्थ भी हो जाए क्योंकि ऐसे बायोलॉजिकली जो वो करता है वो एक इंजेक्शन से भी हो सकता है कोई कोई पिता का होना कोई बहुत गहन अर्थ नहीं रखता इसलिए पिता एक सामाजिक संस्था है नैसर्गिक नहीं माँ एक नैसर्गिक है वो संस्था नहीं पिता एक संस्था है इंस्टीट्यूशन हमने बनाई है मां हमने बनाई नहीं है वो है नाव से कहता है जननी बनने योग उसके एक एक शब्द बहुत विचारणीय हैं, क्योंकि तो वो शब्दों के मामले में बहुत कृपण है शब्दों के मामले में वो बहुत कृपण है बामुश्किल बोलता है टेलीग्राफिक अगर एक शब्द काट सके तो वो जरूर काट देगा जितना कम बन सके उतना ही कहने की उसकी मर्जी है तो वो ऐसे ही उपयोग नहीं कर लेता है जब वो कहता है जन्य बनने योग तो वो बहुत सी बातें कहता है वो कहता है ये जगत का अस्तित्व और जगत की अभिव्यक्ति एक ही चीज है दो तो नहीं परमात्मा कहीं दूर बैठा हुआ नहीं वो परम सत्य वो परम नियम जगत में अनस् यूत है वह आपके भीतर आपकी हड्डी में जैसे आपकी माँ आपकी हड्डी में आपके खून में आपकी चर्बी में अनश है ऐसे ही वो परम नियम आपके रोए रोए में अनशयूत है वो आपके पिता की तरह दूर खड़ा नहीं होगा, और पिता के संबंध में सदा संदेह हो सकता है माँ भर असंिग्ध है इसलिए पिताओं को सदा संदेह बना ही रहता है को सच में अपने बेटे के पिता हैं, या नहीं और इसलिए उन्होंने बड़ा इंतजाम किया है इसको व्यवस्थित करने का कि संदेह न हो इतना जो ईर्षा इतना जो नियम इतना जो परिवार इतना जो बंधन स्त्री पर इतना जो जाल इस सारे जाल का मौलिक कारण को इतना है कि पिता संदिग्ध थे। उसे पक्का भरोसा कभी नहीं आता कि जो बेटा है वो उसका ही है इतना सब इंजाम करके वो भरोसे में हो पाता है इसलिए विवाह करे तो कुंवारी लड़की से वो भरोसे के लिए पूरा पक्का भरोसा रखना चाहता है इसलिए हम कुआरे लड़के की फिक्र नहीं करते कि विवाह के वक्त लड़का कुंवरा था कि नहीं अगर लड़का थोड़ा भी लड़का है तो कुंवरा होना बहुत मुश्किल लेकिन लड़की कुआरी होनी चाहिए फिर हम स्थित नहीं करते तो हम कहते हैं कि पुरुष तो पुरुष है। अगर वो कुछ यहां वहां भटकते हैं तो हम कहते हैं पुरुष तो पुरुष है लेकिन स्त्री पर हमारा शक उसका कारण है उसका कारण है कि पुरुष कभी भी निश्चिंत नहीं हो पाता भीतर एक संदेह और एक शक का बीज उसमें बना ही रहता है सिर्फ माँ असंदिग्ध है मां भर जानती है कि बेटा उसका है उस मामले में कोई संदेह का उपाय नहीं है जिन लोगों ने परमात्मा को पिता की तरह माना है उन्होंने बड़ी दूरी खड़ी कर दी पिता की तरह परमात्मा भी एक संस्था हो गया दूर मां की तरह परमात्मा एक संस्था नहीं है एक नैसर्गिक व्यवस्था है निकट उससे कहता है जननी बनने योग वो कुहासा था सब उससे पैदा हो सकता है सरस्ता नहीं है वो जननी सब उससे निकल सकता है जैसे मां से बेटा निकल सकता है वो कोई कुम्हार की तरह घड़ा बनाने वाला नहीं मां की तरह उसके ही गर्व से सब पैदा हो सकता है सब संभावित है मैं उसका नाम नहीं जानता हूं उसने कहता मैं उसका नाम नहीं जानता ये नहीं कहता कि उसका नाम कहा नहीं जा सकता है वो ये कहता है कि मैं उसका नाम जानता ही नहीं तो बहुत लोगों ने कहा है कि उसका नाम कहा नहीं जा सकता है लेकिन उसमें ये भी लग सकता है कि उनको तो पता है कह नहीं सकते कहने में तकलीफ जैसा हम निरंतर कहते हैं गूंगे का गो हम कहते हैं गूंगा कह नहीं सकता कि गुर मीठा है लेकिन गूंगे को पता तो है कि मीठा है इसमें कोई शक नहीं है कि गूंगे को पता नहीं गूंगे को पता है कह नहीं पाता तो हमने कहा है कि संतों को पता है कह नहीं पाते क्योंकि भाषा असमर्थ है लाव से बहुत हिम्मत से कहता वो कहता है ना मैं उसका नाम नहीं जानता मुझे उसका नाम पता ही नहीं क्योंकि उसका नाम है ही नहीं सिर्फ अभिव्यक्ति की कठिनाई नहीं है अस्तित्व अनाम है बोधि धर्म चीन गया लाओस से जैसा ही अनूठा आदमी था भारत में जो 10-5 अनूठे आदमी पैदा किए उनमें बोधि धर्म एक है वो 1400 साल पहले चीन गया सम्राट ने उसका स्वागत किया और सम्राट ने बड़ी आशाएं बांध के रखी थी इतना महान मनीषी आता था तो सम्राट के मन में बड़े लोभ थे बहुत कुछ हो सकेगा सम्राट ने आते ही उससे पूछा बोधि धर्म से कि मैंने इतने इतने मंदिर और बिहार बनवाए इनका क्या लाभ होगा बोधि धर्म ने कहा कुछ भी नहीं नथिंग समाट थोड़ा चौका क्योंकि सन्यासी आमतौर से ऐसी भाषा नहीं बोलते ऐसी भाषा बोले तो सन्यासी जी नहीं सकते सन्यासी समझाते इतना पुण्य करो इससे हजार गुना मिलेगा पुण्य तो सन्यासियों को मिलता है हजार गुना मौत के बाद का सवाल है उसके बाबत अब तक कुछ तय नहीं हुआ कि कितना गुना मिलता है कि नहीं मिलता कि पाप लगता है कि क्या होता है कुछ पता नहीं पुरोहित अगर ऐसी भाषा बोले बोधि धर्म जैसी तो सारा धंधा टूट जाए पुरोहित का धंधा आपके लोभ के शोषण पर निर्भर है वह आपको कहता है एक पैसा छोड़ो गंगा जी ने करोड़ मिलेंगे वहा करोड़ गुना पाओगे करोड़ गुना के लोभ में आदमी एक पैसा छोड़ता है ये एक पैसा पुरोहित को मिल जाता है बाकी करोड़ इसको मिलते हैं या नहीं मिलते आदमी जाने बोध धर्म के पहले और भी बौद्ध भिक्षु आए थे चीन में उनने सम्राट को समझाया था बिहार बनाओ मंदिर बनाओ बुद्ध की प्रतिमाएं बनाओ बया पुण्य होगा स्वर्ग तुम्हारा होगा और बोध धर्म कहता है कुछ भी नहीं तो सम्राट ने दोबारा सोचा शायद बौद्ध धर्म समझा नहीं तो उसने कहा कि मैंने इतने पवित्र कृत्य किए उनका पुण्य क्या बौद्ध धर्म का कोई कृत्य पवित्र नहीं है सम्राट ने पूछा धर्म क्या है सोचा उसने छोड़ो पुण्य की बात बोध धर्म ने कहा पूछो और उत्तर मिल जाए ऐसा धर्म नहीं जियो पा सकते हो तब सम्राट ने सोचा यह हद हो गई और सम्राट था साधारण आदमी ना था उसके अहंकार को भारी चोट लग रही बार बार हजारों लोग इकट्ठे थे वो सुन के बोध धर्म का उत्तर मुस्कुराते और सम्राट को दीनता मालूम होने लगी तो सम्राट ने कहा ये सब बातें छोड़ो इसका भी पता नहीं उसका भी पता नहीं तुम कौन हो हु धर्म ने कहा आई डोंट नो मुझे पता नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं हम सोचेंगे शायद बौद्ध धर्म को कहना था मैं आत्मा हूं मैं ब्रह्म हूं कहा आई डोंट नो मुझे पता ही नहीं सम्राट ने कहा जब तुम्हें कुछ ही पता नहीं तो तुम हमें क्या बताओगे सम्राट वापस लौट गया बोध धर्म के शिष्यों ने कहा आपने ये क्या किया आपने ऐसे उत्तर दिए कि वो हताश हो गया बुद्धि धर्म ने कहा मैंने तो कि सम्राट है श्रेष्ठतम उत्तर दिए थे अंतिम उत्तर दिए थे सोचकर के बुद्धिमान होगा अशिक्षित निकला मैंने तो अंतिम उत्तर दिए थे मुझे क्या पता कि अशिक्षित गवा है नहीं तो मैं कह देता कि मेरा नाम बोधिधर्म इसमें क्या अड़चन थी सोच कर सम्राट है सुसंस्कृत है मैंने अंतिम उत्तर दिए थे अल्टीमेट यह आखिरी उत्तर है उससे कहता है मैं उसका नाम नहीं जानता हूं और उसे ताऊ कहकर पुकारता हूं ये उसका नाम नहीं ये मेरा दिया हुआ नाम है जैसे आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है उसको कोई नाम नहीं आप उसे नाम देते हैं अगर समझ हो तो कहना चाहिए कि मैं उसे मुन्ना कहकर पुकारता हूं ये उसका नाम नहीं उसका नाम पता नहीं है लेकिन बिना नाम के कैसे पुकारें इसलिए हमने उसे ये नाम दे दिया है आबासा ये उस बच्चे को भी समझाया जाना चाहिए कि ये उसका नाम नहीं है केवल एक के इंतजाम है पुकारने का एक काम चला हुआ इंतजाम है अज्ञान है गहन और हमें नाम का कोई पता नहीं इसलिए हम ये नाम रख लिए ये बच्चे को भी पता होना चाहिए लेकिन माँ बाप भी भूल जाते हैं कि नाम सिर्फ पुकारने के लिए फिर बेटा भी सुनते सुनते भूल जाता है कि नाम पुकारने के लिए था जब कोई आपके नाम को गाली देता है तो आपको लगता है गाली आपको दी गई अगर आपको पता होता ये नाम सिर्फ पुकारने के लिए है तो आप कहते कि मेरे नाम को गाली दी गई मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं जब आपके नाम को कोई जय जयकार करता तो आप कहते मेरे नाम का जय जयकार किया जा रहा मेरा इससे कोई संबंध नहीं मैं तो अनाम हूं यह काम चलाऊ है अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के संबंध में इतना स्मरण रख सके तो यह स्मरण भी ध्यान बन जाता है लेकिन बड़ा मुश्किल है एक क्षण भी याद रखना मुश्किल चूक जाएगा जरा हुई हाई अपने गुरु के पास गया था और उसके गुरु ने हुई हाई को समझाया कि पहला सूत्र तुझे देता हूं कि तू तेरा नाम नहीं इसको स्मरण रख उसने कहा कि आपकी आज्ञा सुनोधाई स्मरण रखूंगा और तभी जोर से उसके गुरु ने कहा हुई हाई और उसने कहा जी गुरु ने कहा कैसे तो स्मरण रखेगा जरा तो संयम रखता जी कहने में ऐसे हमारा विस्मरण हो जाएगा कितनी हम मन में समझाते रहे कि ये जो गाली दी जा रही मेरे नाम को दी जा रही लेकिन गाली भीतर लगती ही चली जाएगी छेद हृदय में हो जाएगा नाम में नहीं तीर वहां भीतर घुस जाएगा नाम में नहीं लाउट से कहता है मुझे उसका नाम पता नहीं मैं उसे ताओ कहकर पुकारता हूं यदि मुझे नाम देना ही पड़े अगर तुम मानो ही ना बिना नाम के तो मैं उसे महत्व कहूंगा इोर्स टू गिव इट ए नेम आसल खाल इट ग्रेट अगर कहना ही पड़े कुछ नाम तो मैं उसे महत कहूंगा महत्व का उपयोग सांख्य ने भारत में किया है महत्व का मतलब होता है जो इतना महान है कि उसकी हम सीमा न बना सके महान का मतलब है जो फैलता ही चला गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है महान होने का अर्थ है अंतरिक्ष में फैलाव की क्षमता इससे भी विज्ञान का बड़ा संबंध है आज तो विज्ञान कहता है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ऐसा मत सोचे कि ये ठहरा हुआ है ये एक्सपेंडिंग है। इस विचार ने फिजिक्स की सारी आधारशिलाएं हिला दी और बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई क्योंकि ये तो हमारी समझ में आता है कि ये जगत कितना ही बड़ा हो हमारी बुद्धि इसको कितना ही बड़ा सोचे फिर भी ऐसा लगता है कहीं तो सीमा होगी कितने ही दूर हो वो सीमा लेकिन ये हमारी बुद्धि के लिए ग्रहण करना असंभव है कि कहीं भी सीमा न होगी हमारा मन कहेगा और आगे सही और आगे सही और आगे सही कहीं तो होगी ये भी हो सकता है हम ना पहुंच सके वहां तक लेकिन फिर भी तो होगी मन असीम को नहीं सोच सकता मन की सोचने की क्षमता सदा सीमा के भीतर है महान कार्य है जो मन से सोचा ना जा सके इसलिए जब आप कहते हैं फला व्यक्ति बहुत महान है तो आपको पता नहीं आप क्या कह रहे हैं महान का मतलब जो आपकी पकड़ में ना आए जिसको आप कितना ही खोजें हो जिसकी सीमा ना खोज पाए लेकिन उसको आप महान नहीं कहते आप तो महान उसको कहते हैं जो आपकी तराजू में तुल जाए आप कहेंगे बिल्कुल ठीक जितने कपड़े पहनना चाहिए उतने कपड़े पहने हुए लंगोटी लगाना चाहिए लंगोटी लगाए हुए एक दफा खाना चाहिए एक दफा खाना खाता है पैदल चलना चाहिए पैदल चलता है आंख नीचे रखना चाहिए नीचे रखता है हिंसा नहीं करता बुरे वचन नहीं बोलता महान आपकी तराजू पे जो तुल गया वो महान है आपकी तराजू पर जो तुल जाए वो छद्र भी नहीं है महान होना तो बहुत दूर है आपकी तराजू की औकात कितनी महान का अर्थ है जिसको आप तौल ना पाए अमाप जिसकी कोई सीमा ना बना पाए जिसको आप तय ना कर पाए जिसको आप ये भी ना कह सकें कि महान है तब जिसको आप इतना ही कह पाएं कि बेबुज समझ के परे हम चुक जाते हैं वो नहीं चुकता ये जो जगत है ये दोहरे अर्थों में बेबुज है एक तो ये बेबुज है कि ये असीम पहली तो ये बेबुज बात है दूसरी बेबुचता यह है कि न केवल यह असीम है बल्कि यह असीमता एक्सपेंडिंग है यह जो असीमता है यह बढ़ती चली जा रही है यह और कठिन मामला है क्योंकि हम समझ सकते हैं सीमित चीज बढ़ती जा रही हो लेकिन असीम चीज बढ़ रही हो तो उसका मतलब पहला तो यह कि वह असीम नहीं होगी जब बढ़ रही कोई सीमा होगी उससे आगे बढ़ती जा रही जब आइंस्टीन ने पहली दफा कहा कि ये जगत फैल रहा है तो सवाल उठा कि ये कहा फैल रहा है स्थान चाहिए फैलने को स्पेस चाहिए और अगर स्पेस आगे है तो स्पेस जगत का हिस्सा है तो कहता है कि स्पेस भी फैल रही आकाश भी फैल रहा है इधर पिछले 30-40 वर्षों में फिजिक्स मेटाफिजिक्स हो गई वो जो भौतिक शास्त्र है वो अध्यात्म हो गया है उसकी बातें ठीक अध्यात्म जैसी बेबुझ हो गई है और आने वाले भविष्य में अगर वैज्ञानिक लाओ से जैसी भाषा बोले तो बहुत हैरानी नहीं होगी इसलिए लाओ से के संबंध में पश्चिमी वैज्ञानिक को बड़ी उत्सुकता बढ़ गई अभी एक बहुत अद्भुत किताब दी ऑफ साइंस लिखी गई व और विज्ञान के बीच कहां तालमेल है स्पर्श लाव से कहता है महान होने का अर्थ है अंतरिक्ष में फैलते चले जाना ब्रह्म का भी यही अर्थ है ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विस्तार लेकिन सिर्फ मृत विस्तार नहीं जीवित विस्तार अर्थात विस्तीर्ण होता विस्तार फैलता जाता फैलाव इसलिए हम इसको ब्रह्मांड कहते हैं ये फैलता हुआ विस्तार है ये कहीं रुक नहीं जाता जैसे एक सागर फैलता ही जा रहा हो जिस पर कोई सीमा ना हो कहीं जहां कोई दीवार ना हो जो रोकती हो फैलाव को लेकिन अगला हिस्सा बहुत कठिन है और अंतरिक्ष में फैलाव की क्षमता है दूरगामी इसे थोड़ा ठीक से समझने क्योंकि ये साधना के लिए भी बहुत कीमती है और अंतरिक्ष में फैलाव की क्षमता है दूरगामी ये जो फैलाव है ये इतना दूरगामी है इतना दूरगामी है अनंत तक दूर चला जाता है ये तो कठिन है समझना अकली आखिरी कड़ी समझना असंभव है यही दूरगामिता मूल बिंदु की ओर प्रतिगामिता भी है दिस फॉर रीचिंग implies इम्प्लाईज to the original point ये जो लोग फिजिक्स समझते हैं गहरे में वो ही समझ पाए लॉस से कहता है ये दूर चले जाना है ये इतने दूर चला जाता है इतने दूर चला जाता है कि फिर वर्तुल बन जाता है और ये दूर जाना पास आना हो जाता है फिर इतने दूर इतने दूर फिर वर्तूलाकार हो जाता है और ये दूर चले जाना फिर पास आना हो जाता है और जो अपने से सर्वाधिक दूर चला जाता है वह अचानक पाता है कि अपने बिलकुल पास आ गए आइंस्टीन ने कहा है कि ये जो स्पेस है सर्कुलर है वर्तूलाकार है ये और भी कठिन मामला है आइंस्टीन कहता है ये जो आकाश है ये वर्तूलाकार है ये फैलता जा रहा है लेकिन इससे यह मत समझना कि ये दूर ही चला जा रहा है एक सीमा के बाद इसका फैलाव लौट पड़ता है अपनी ही तरफ घर की तरफ और मूल बिंदु पर आ जाता है वापस लौट आता है जैसे एक आदमी आप अपने घर से निकले तापर और अपनी नाक की सीध में चल पड़े आप अपने घर से पृथ्वी दूर होते जा रहे हैं लेकिन चूंकि पृथ्वी गोल है आपका हर कदम आपको घर की तरफ भी ला रहा है अपने घर से आप निकल पड़े 10 कदम दूर हो गए घर से 12 कदम दूर हो गए घर से लेकिन चूंकि पृथ्वी गोल है अगर आप नाक की सीध में चलते ही गए तो एक दिन अपने घर वापस लौट आएंगे तो हर कदम जो आपको दूर ले जा रहा है वो आपको पास भी ला रहा है दूसरी दिशा से दूसरे आयाम से आकाश को आइंस्टिन कहता है वर्तुलाकार सर्कुलर है तो जितने दूर फैलता जा रहा है ये ब्रह्मांड उतने ही पास भी आता जा रहा है ये बड़ी हैरानी की बात है कि लाओस से कोई ये ख्याल आज से 2500 साल पहले लाओस कहता है यही दूरगामिता का बिंदु प्रतिगामिता भी है रिवर्सल टू द ओरिजिनल पॉइंट वापस लौटना भी है इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही लोग भटक जाते हैं जो बीच में अटक जाते हैं या तो दूर जाएं ही मत और या फिर इतने दूर चले जाएं कि वापस अपने पास आ जाएं या तो घर छोड़े ही मत और या फिर घर छोड़ दें तो फिर रुके ही मत तो किसी दिन वापस घर लौटाए इसको ऐसा हम समझें, एक बच्चा पैदा हुआ चला जिंदगी में जीवन भी वर्तुलाकार है ध्यान रखें इस जगत में सभी गतियां वर्तुलाकार हैं। गति का अर्थ ही वर्तुल है सर्कुलर है कोई भी गति हो चाहे तारे घूमते हो और चाहे पृथ्वी घूमती हो चाहे सूरज घूमता हो चाहे स्पेस घूमती हो चाहे ब्रह्मांड घूमता हो सब घूमना वर्तुलाकार है और चाहे जीवन घूमता हो सब घूमना वर्तुलाकार। एक बच्चा पैदा हुआ ये बच्चा चल पड़ा जीवन में अब ये जन्म से दूर होता जा रहा है मौत करीब आएगी जन्म दूर होता जा रहा है लेकिन ये उन्हीं की दृष्टि है जिन्हें अगले जन्म का कोई पता नहीं अन्यथा ये फिर जन्म के करीब होता जा रहा है इस जन्म से शुरू हुआ मौत की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ लेकिन हर मौत नए जन्म की शुरुआत है मरते वक्त व्यक्ति ठीक वहीं पहुंचता है उसी बिंदु पर जहां जन्म से वक्त होता है एक वर्तन पूरा हो जाता है हम पहले बिंदु पर वापिस इस लौटाते इसलिए जो लोग मृत्यु को समझ लें वो जन्म को भी समझ लेते जन्म को समझना मुश्किल है क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है लेकिन मृत्यु को आप समझ सकते हैं और जो व्यक्ति मृत्यु को समझ ले मृत्यु के बिंदु को ठीक से समझ ले उसको जन्म का रहस्य भी समझ में आ गया जिसने जान ली मृत्यु उसने जीवन भी जान लिया लेकिन मृत्यु से हम डरते हैं इसलिए हम जीवन जानने से भी वंचित रह जाते मृत्यु और जीवन जन्म एक ही बिंदु पर मिलते हैं हमारी सारी की सारी जीवन की गतिविधियां वर्तुलाकार है और हम कहीं भी चले जाएं हम अपने मूल बिंदु पर वापिस लौटाते लाओस से ये क्यों कह रहा है लाओ से ये कह रहा है कि तुम कितना ही कुछ करो तुम अपने स्वभाव से दूर न जा सकोगे तुम कितने ही दूर चले जाओ तुम्हारा दूर जाना भी पास आने का ही रास्ता बनेगा लाओ से ये कह रहा है अपने से दूर जाने का कोई भी उपाय नहीं तुम भटक सकते हो धोखा दे सकते हो सपने देख सकते हो लेकिन तुम अपने से दूर नहीं जा सकते और कितने ही दूर चले जाओ तुम्हारा सब दूर जाना तुम्हारा अपने ही पास आने का उपाय है इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत गहरे संसार में चला जाता है वो अचानक अध्यात्म में आ जाता है बीच में जो मीडिया कर्स वो हमेशा मुश्किल में होते इसलिए कभी कोई बाल्मीकि अचानक धार्मिक हो जाता है हैरानी होती कोई अंगुलीमाल एकदम हत्या की दुनिया से बदलता है और बुद्ध उससे कहते हैं कि तुझसे ज्यादा शुद्ध ब्राह्मण खोजना मुश्किल है अंगुलीमाल माल यह हत्या अचानक शुद्ध ब्राह्मण हो जाता है क्या हुआ ये इतने दूर चला गया हत्या में कि वर्तुलाकार हो गई यात्रा इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि पापी और अपराधी तो संत बन जाते हैं तथा साधु नहीं बन पाते जिंदगी जटिल है और उसके रास्ते इतने सीधे साधे नहीं जैसे हमें दिखाई पड़ते हैं बहुत उलछे हैं ये लाओ से का सूत्र बड़ा कीमती है साधक के लिए बहुत कीमती तीन बातें स्मरण रख लेनी जैसी एक लाख करो उपाय अपने से दूर नहीं जाया जा सकता सब तरफ भटक सब तरफ की यात्रा आखिर में अपने पर ले आती क्योंकि वह हमारा मूल बिंदु है दूसरी बात जीवन के सब गतियां वर्तुल, का, वर्तुल में है इसलिए ऐसा ऐसा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई भी इतने पाप में पड़ गया है कि पुण्य को उपलब्ध ना हो सकेगा ऐसा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई इतने संसार में गिर गया है कि मोक्ष का अधिकारी ना हो सकेगा सब यात्रा वर्तुल है किसी भी बिंदु से लौटना हो सकता है और किसी भी बिंदु से वापसी शुरू हो जाती है। और सच तो यह है कि अगर कोई जिद किए ही चला जाए नाथ की सीध में तो हर यात्रा अपने पर ले आती इसलिए जिद्दी अक्सर पहुंच जाती है उसको हम जिद नहीं कहते उसको हम हठियोग कहते उसको हम दृढ़ता कहते उसको हम संकल्प कहते तन का अपने गुरु के पास था वो ध्यान की साधना कर रहा है मनु बीत गए गुरु उसके पास गया और उसने तनखा को बैठे हुए देखा बुद्ध की मुद्रा में आंखें बंद किए पत्थर की तरह उसके गुरु ने एक ईंट पड़ी थी दरवाजे पर उसको उठाकर पत्थर पर घिसना शुरू कर दिया ईंट की करर कर आवाज दांत किसमिसाने लगे तनखा की आखिर उसने आंख खोली उसने कहा ये क्या कर रहे हैं और अपने गुरु को देखा तो बहुत हैरान हुआ उसने सोचा कोई बच्चा या कोई शैतान आके आसपास कुछ कर रहा उसका गुरु पत्थर घिस रहा है तो तनखा ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं उसके गुरु ने कहा इस ईट को घिस घिस के मैं दर्पण बनाना चाहता हूं गुरु तनका को कहना चाहता था कि जैसे ये ईंट घिस घिस के दर्पण नहीं बन सकती ऐसे तू ये जो बैठा है आंखें बंद किए कितना ही बैठा रहे इससे ध्यान नहीं मिल सकता है लेकिन तनका हंसा और उसने कहा कि अगर आप आखिरी तक घिसते ही गए तो दर्पण बन जाएगी आंख बंद कर ले और आंख बंद किए किए बैठे बैठे तन का ज्ञान को उपलब्ध हुआ जब वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो उसके गुरु ने कहा कि मैं तो ये सोच के तेरे सामने ईट घिस रहा था कि तू पूछेगा कि आप पागल तो नहीं हो गए ईट कितना ही घिसो कहीं दर्पण बनेगी तो मन को कितना ही घिसो ध्यान कैसे हो जाएगा मन ये मैं तुझे कहने आया था और अगर तू ये सवाल मुझसे पूछ लेता कि कितना ही ईंट को घिसो दर्पण कैसे बनेगी तो पक्का था कि तू कितना ही मन को घिसता ध्यान नहीं बन सकता था लेकिन तूने ये पूछा ही नहीं रात बंद कर ली मैं तो उससे पूछता हूं तेरे मन को क्या हुआ तो तनखा ने कहा कि मेरे मन को हुआ कि अगर कोई घिसता ही चला जाए तो कभी ना कभी दर्पण बन ही जाएगी और मैं घिसता ही चला गया सीमा है अगर कोई जिद्ध किए ही चला जाए सीधा चलता ही चला जाए तो ईट भी घिसी जाए तो दर्पण बन सकती और नर्क की तरफ मुंह करके चलने वाला आदमी भी एक दिन स्वर्ग में पहुंच सकता है और संसार की तरफ चलने वाला आदमी भी एक दिन निर्माण के द्वार पर खड़ा हो सकता है जैन फकीरों ने कहा है संसार और निर्माण में जरा भी रत्ती भर का फर्क नहीं जो ठहर जाते हैं बीच बीच में वे संसार में रह जाते हैं। जो चलते ही चले जाते हैं वे निर्वाण में पहुंच जाते हैं। आज इतना